तो चलिए सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं।

सात सितंबर 1986 कार्लटन और मैंने उसकी खटारा पुरानी शैविली में सामान रखा। फिर हम I-5 पर विल मेट वैली में लहरती गति से कार चला रहे, ऑर्गन की पेड़ों से भरी तलहटी से बाहर निकले, जो किसी पेड़ की जड़ों के बीच से कूदने जैसा महसूस हो रहा था। हम कैलिफोर्निया की देवदार वाली सड़कों

सेंट फ्रांसिस्को में नहीं पहुंच गए। कई दिनों तक हम कुछ मित्रों के साथ रहे, उनके फर्श पर सोए और फिर हम स्नेफोर्ड पहुँचे तथा कर्लटन की कुछ चीज़ें बंदार से बाहर निकालीं। आखिरकार हम शराब की दुकान पर रुके और होनोलूल जाने वाली स्ट्रेन्ड एयरलाइंस के दो डिस्काउंटेड टिकट खरीदे, एक तरफ

C$。今日は私たちのメンバーを持っているときに、Ohu ay、uh、Airport は2つのメンバーを持っているときに、私たちのメンバーは2つのメンバーを持っているときに、私たちのメンバーは2つのメンバーを持っているときに、私たちのメンバーは2つのメバーを持っているときに、たちのメンバーは2つのメンバーを持って

1つの大きさを持つために、2つのために、2つの大きさを持つための大きさを持つために、2つの大きさを持つたに、2つの大きさために、2つの大きさを持つために、2つの大きさを持つためきさを持つために、2つめに、2ために、2つの大の大を持つために、2つの大きさをに、2つの大きさために、2つのの大きさを持つために、2つの大きさを持つために、2つの大きさを持つたためにに、2つの大きさをを持つために

छपटते हुए ऊपर आया मैं हंस रहा था और फिर पीठ के बल तैरने लगा आखिरकार मैं लड़ लड़ते हुए किनारे तक आया और बालू पर लेट गया मैं पक्षियों और बादलों को मुस्कराते हुए देख रहा था मुझे देखकर कोई ऐसा सोच रहा था कि मैं कोई मानसिक रोगी था

जो किसी पागल खाने से भागकर आ गया था। कार्टन भी मेरे बगल में बैठ चुका था और उसके चेहरे पर भी वैसा ही पागलों जैसा भाव था। हमें यहाँ रहना चाहिए, मैंने कहा। चलने की इस जल्दबाजी क्यों करना? योजना का क्या होगा? कार्टन ने कहा, पूरी दुनिया की शेयर करने की

योजना योजना बदलती रहती हैं कार्टन मुस्कराया बेहतरीन विचार है वक तो हमने नौकरियां कर ली घर घर जाकर इन साइक्लोपीडिया बेचने की निश्चित रूप से ये कोई बहुत आकर्षक काम नहीं था लेकिन किसे परवाह थी हमारा काम शाम 7 बजे शुरू होता था इसलिए हमें सर्फिंग के लिए बहुत सारा समय मिल जात

और कुछ ही सप्ताह में सर्फिंग में निपुण हो गया बहुत निपुण। चूंकि अब हमें अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए हमने मोटेल रूम को छोड़ दिया और एक अपार्टमेंट की लीज़ साइन कर ली। यह एक फर्निश्ड स्टूडियो था, जिसमें दो पलंग थे। एक पलंग तो सच में पलंग था, दूसरा नकली था। ये पलंग नहीं,

カーテンズは、リバーサーの塗料を作ることができます。カーテンズは、リバーサーの塗料を作ることができます。プレスは、リバーサーの塗料を作ることができます。しかし、リバーサーの塗料を作ることができます。

इन साइक्लोपीडिया नहीं बेच सकता था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भी इन साइक्लोपीडिया नहीं बेच सकता था। ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे-वैसे ज़्यादा शर्मीला होता जा रहा था। और मेरी भारी बेचारी देखकर अक्सर अजनबी भी बेचार हो जाते थे। वैसे तो को

चाहता था मैं मुख्य बिक्री वाकयों को जितनी कुशलता या शक्ति से बोलता था जो हमारे संक्षिप्त परीक्षण सत्र में हमें सिखाया था लड़कों लोगों से कहा कि तुम इंसाइक्लोपीडिया नहीं बेच रहे हो तुम मानव ज्ञान का बड़ा खजाना बेच रहे हो जीवन के प्रश्न के उत्तर बेच रहे हो मुझे हमेशा एक ही प्रतिक्रिय

私は大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時に、私の時に、私は大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時に、大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時私は大学の時に、の時に、私は大学の時に、私は大の時に、私は大学のは大学の時に、は大学の時に、私は大学の私は大学の時に、私に、私は大学の時に、私は大学の時に、私は大学の時

दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। उठ पात पर अपना बेड घसीटते हुए मैं घर पहुंचा और अपने कमरे में बंद हो गया। जहां मैं लगभग दो सप्ताह तक दुखी होता रहा और अफसोस करता रहा। फिर मेरी माँ मेरे पलंग के पास खड़ी हुई और बोली, अब बहुत हो गया। उन्होंने मुझे कोई दूसरी चीज़ अजमाने की सलाह दी, जै

ドーナーは何ですかドーナ私は何ですかというわけで、2つの大きさは何ですかこれは何ですかドーナーは何ですかそして、ドーナーは何ですかそして、ドーナーは何ですかそして、何ですか

काली पट्टी के भीतर एक छोटा विज्ञापन दिखा। चाहिए शेयरों का सेल्समैन। मैंने हिसाब लगाया कि शेयर बेचने में मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आखिर मैं एमबीए था और घर छोड़ने से पहले डीन विटर के साथ मेरा इंटरव्यू काफी सफल रहा था। मैंने थोड़ा शोध किया, जिसमें मुझे ये पता �

एसआई वर्नॉट कर्नल फील्ड थे। दूसरी उसका ऑफिस समुद्र तट पर एक सुंदर टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर था। उस फिरोजी समुद्र के सामने 20 फुट की खिड़कियां थीं। दोनों ही

コーナーフィールドのインターのインタでのインのインターネーでのインターネットでのインターネのインターネットでのインターネットでのインターネットでのインターのインターネットでのインターネットでのインターネットでーネーネッーネッのイーネットでのインターネットでのインーネーネッーネッのインターネットでのイのインタでのインターネのインターネットのイインーネッーネのインターのインターネットでのインターネーネッーネットでのイ

से यह मांग करते थे कि अगर वे सच मुछ अमीर बनना चाहते हैं तो वे बन सकते हैं एक दरजन भेडिये जैसे दिखने वाले यूवक ये जानते थे कि वे ऐसा ही चाहते हैं वे खुकार अंदाज में सब छोड़ कर फोन पर तूट पड़ते थे अजनभी संभावित

ग्राहकों को फोन करते थे और आमने सामने की मुलाकात की जुगाड़ करने के लिए छटपटाते रहते थे। मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता था। मैं दरअसल बातूनी नहीं था। फिर भी मैं संख्याएं जानता था और मैं प्रोडक्ट को जानता था। यही नहीं मैं ये भी जानता था कि सच कैसे बोलना है। लोगो

कि अगले छह महीने तक अपने हिस्से का आधा किराया चुका सकूं, जिसके बाद भी सर्वोद्वेग्स के लिए पर्याप्त पैसे बच जाएं, सफर बोर्ड वेग्स के लिए पर्याप्त पैसे बच जाएं। मेरी ज्यादातर बची हुई आमदनी पानी के किनारे बने किसी एक बार में खर्च होती थी। पेयर्टक डीलक्स रिज़ोर्ट में ठहरने के �

हलकुलानी लेकिन कार्टर और मैं पानी के किनारे बने इन बारों को पसंद करते थे हम अपने साथी समुद्र तट के घुमक्कड़ों और सर्फिंग करने वाले खोजियों और बेगेरों के साथ बैठना पसंद करते थे और उस एक चीज के बारे में आसंतुष्ट महसूस करते थे जो हमारे पक्ष में थी बुगोल घर पर वे बिचारे अभागे लोग

वे हम जैसे क्यों नहीं हो सकते? वे इस दिन को खुलकर क्यों नहीं जी सकते? इस पल में जीलों का हमारा एहसास इस तत्त्व से भी बढ़ गया। एक संसार खत्म होने वाला था। सेवियत संग के साथ प्रमाणु टकराव कई हफ्तों से बढ़ रहा था। सेवियत संग ने क्यूबा में तीन दर्जन मिसाइलें लगा दी थीं। अमेरिका उन्हें ह

किसी भी

みんな知る人はあ و س のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、ا な ی のために、あなたのために、あなたのた ا に、あなたのため ا あなたのために、あなたのために、ا なたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ ہ たのために、あなたのために、あなたのた تھا なたのため ا あなたのために、ا なたのために、あなたのために、あなたのために、あ ب ا のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな

जनक बात हो गई, संसार बच गया, संकट गुजर गया, आसमान रात की सांस लेता दिख रहा था, हवा भी अचानक ज़्यादा कड़क, ज़्यादा शांत हो गई, इसके बाद हवाई की उगमगी शरद रितु शुरू हो गई, संतुष्टि

ディンアンパラマンセミルティジュルティチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ

カフィクチュニー、レディケオジェシー、ジノネ、ハマレ、ウィマンカ、アビワダン、キヤタ、ジストレキ、レディケ、パネケ、メネ、サプネ、ディケティ、アッジョ、ムジェカビ、ネヒ、ミルネ、ワリティ、カーデン、チャタタキ、ウェ、ウァヒレ、アッジ、メウセ、ベヘス、ケセカ、サクタタタタ、メネウセ、バタイキメ、サマスター、ウィキン、メフィルビ、トラ、ネラシタ、メ、バーセ、ニキラ、アッジ、サムド、タ、

カフィ Durta Kalta Rakel Katm Mane Kutseka Majo Akri Chi Chatata, where yet he came upna Saman Pek Kuru or organ Lord Jow Lakinme Sansarki, sir Akelebi Nahikana Chatata Kur Lord Jow Anderse Ek Dimi Avajai Koi Samane Nokri Kurlo Samane Insan Bano Firmane Ek or Dimi a v a

ハワイ・ジャーズの場合は、すぐに2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場合は、1つの場1つのは、1つの場合は、1つの場合は、1つの

ハーマイア。USNEKAHA。Us BUCK LEDKIKE SICKEMATLENA le。JUP KAPTAN NEM d a r i e y a o SAMBODIT k o u n e l a g e m e n e KIDKI SE b a h p a k c r a n e a MOM h a i e l d s e l l o g o KESAHAHAHAMARA YUD a ABI k m i g r b n t s t

नी विचार

शायद मैं सचमुच सरफिरा था। अगर ऐसा था तो मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान रनवे पर दौड़ने लगा था और पलक झपकते ही यह हवाई के मकाई रंग के समुद्रतट के ऊपर से गुजरने लगा। मैंने विशाल ज्वालामुखियों को छोटा और बेहद छोटा होते हुए देखा। अब कोई वापसी संभव नह

को नहीं बेचता था, वह तो प्रोडक्ट को उपभोक्ता बेचता था। मेरे खून के लेहास से बहुत धमाकेदार चीज थी। मैं बेहोश हो गया। जब मैं जगा तो हम तेजी से नीचे उतर रहे थे। हमारे नीचे आश्चर्यजनक रूप से चमकता टोकियो था। गिनजा खास और पर क्रिसमस ट्री जैसा। बरहाल अपने होटल की तरफ जाते स

बमों के अवशेष हैं। अमेरिकी B-उन्तीस अजय विमान 1945 की गर्मी से कई रातों में उन्होंने 7,500 पॉउंड वजन में बम गिराए थे, जिनमें से ज्यादातर में गैसोलीन और जवान शील जेली भरी थी। टोक्यो संसार के सबसे पुराने शहरों में से एक था और ज्यादातर लकड़ी से बना था, इसलिए इन बमों की व

ジャークル・マルガイ。Yes, Anka, Hiroshima, Manewali logo se char guna zada thi.Dus lakse zada lo Gambi rupe se gayal hogayte, or Lagbug, a si petition, Imate, Jalker khak hogaynti.Gambiir khamushi ke lambe door rai.Jav cab ke driver, or Mane kuch nahi b o l a b

जरिये बिना देखे रिजर्वेशन कराया था ये बड़ी भारी गलती थी जिसका एहसास मुझे अब हुआ फुटपाथ खुदा हुआ था जिसे पार करके मैं एक ऐसी इमारत में दाखिल हुआ जिसे देखकर ये लगता था कि वे अपने ही वजन से कभी भी गिर सकती है सामने वाली डेक्स के पीछे एक

ブズーグ、ジャパニー、マイラー、ネメリ、タラフ、セル、ジュカー、フェル、ムジェ、エサ、ウワキ、ウエ、セル、ジュカー、アビワダン、ネヒカー、ウエイティ、ウスカ、セル、ウムケ、カー、ジュガータ、ウエイティ、ジュネク、タフ、ジェル、ディリ、ディリ、ウエイ、ムジェ、メリ、カムリ、タフ、ジュエイ、バクセセセセ、トー、タ、サー、ヒ、バダタ、アタミ、メッティ、ティ、ティー、ティー、ティー、ティー、ティー、ア、ウォジェ、パー、ビ、ネイティ、メント、イ、バー、バー、バー、バー、ビ、ガー、ネイティ、

I'll keep chips.

メネジューキーウィブジューマイラカセルジューカカーアビワダンキアオッシュブラテリカーオヤスミナサイメガデパレイトガヤオッシュガヤカントバジャムジャガトカムラロシニメナーラータメリンタ hua キッキータガヤエサディクラータジェセメシャーエケコネメキシタラケオディオギギジレメタエサビディクラータジェセバンダルガハオッファクトリオセバラヤジラビウンティズウィマノカムケネシャナタ

ジャータクメリーナザーガイハジャカタバーヒーヒータバーヒーナザーアレイティーイマーティータッキーアウトトウティーウィティーポレケポレバーワンサムサムトウォチュケティーソバーゲセデデディトキヨメキュッシュロゴコジャンテティージスメ United Press International メキャンカネヴァレアメリキーバンデビシャミルティーメネバータクジャーネケリーエキャップパクディーアウンバンドネメイラスワガタパリワーウォキータレキアウンオネムジェコフィピライアンアン

なしたか r a お ja many une batayaki many rat kahaguzari tito vihaspade, anone mira exaf sutri, ache hotelme teherneka in the zamkardia, firunone kuchache restaraoke nam likijaha achakana milta, Ishwari katerieto b

गोल गोल घुमाते हुए कहा हा हा उन्होंने दो पूर्व सैनिकों का जिक्र किया इंपोर्टर नामक मानसिक पत्र का चलाते थे उन्होंने कहा जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से पहले इंपोर्टर वाले बंदों से मिल लो मैंने वादा किया मैं ऐसा ही करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं शहर देखना जाता हूं गाइडबुक और मिनोरिटा

मैं बेंचों पर घंटों बैठा और जापान के मुख्य धर्म बौद्ध धर्म और शिन्टो के बारे में पढ़ता रहा। मुझे कैंसो या सटोरी की अवधारणा पर अचल हुआ। वह प्रवृत्ति जो एक कोण में आती थी, एक चकाचौंध करने वाले पल में, काफी कुछ उसी तरह, जिस तरह मेरे मिनोरिटा कैमरे की फ्लैश चमकती थी, मुझे य

मैं एक रेखीय या रेखीय विचारक था, जबकि जैन दर्शक कहता है कि सीधी लकीर वाली सोच एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। एक दर्शन बताता है कि उन कई भ्रमों में से एक है जो हमें दुखी रखते हैं। जैन कहता है वास्तविकता गैर-रेखीय है, कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, जो है सिर्फ वर्तमान ह�

しかし、これが一つのことです。しかし、それが一つのことです。しかし、それが一つのことです。しかし、それが一つのことです。しかし、それが一つのことです。それが一つのことです。それが一つのことです。それが一つのことです。それが一つのことです。

कहा था स्वय का अध्ययन करना स्वय को भूलना है अंतरिक्ष आवाजें भारी आवाजें सब एक ही हैं इसके बीच में विभाजन करने वाली कोई लकीर नहीं है खास तौर पर प्रतिस्पर्धा में

アッミー・トルワー・ケセ・チェライ。サシューネー。アッカ・クッカス・ウェー・ラティ・トルワー・オッシュ・チェレ・ヴァリバシューカ・ウィッチャー・ビー・バ

トキューストックエッジェンジー・バディ・ユナニー・スタンボー・ワーリー・サング・マルマー・キー・イマー・のッジョ・ローマン・スタパッデ・シャリー・メバニー・ティー・サッダ・ラスル・ジャパン・キー・サッシェ・ザ・ザ・ジャン・ヴィロディ・ジェガ・ビー・カージャータイ・キョーキー・ワー・ローク・スウェーパー・ディアン・キンディッカーティー・トキュマー・キー・イマーラッジュ・ロー・ロー・ローマン・スタパシャ

マラジーヴンパセセボーザーダーホートショケバーズムジシャンティキザーティスリメシェヘケカモシヘデメザーダーゲーライタガヤアオンニスビサディケサム rat メジオンギサミグリケバギチェメポンチャンマナジャタキウジェケパボーザーダーアティメディケシャピカワセメプレサマンケサーダーエッグアンダートーランドワーケパスラテュウェイギングワシケニチェメンキムダーメッグアメッグアメニアップニーガイディケ

トランドアアントーパーパーパーパーパーパーパーパーパのパーパーパーパーパーこーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー

देखा कि बूढ़े मछुआरे अपनी मछलियों को लकड़ी के ठेलों पर फैला रहे थे और चमड़े जैसे सपाट चेहरों वाले व्यापारी से भावताव कर रहे थे। उस रात मैंने झीलों वाले इलाके तक जाने वाली बस पकड़ी मैं उत्तरी हकोने पर्वत की ओर जा रहा था जिन्होंने कई महान जैन कवियों को प्रेरणा दी थी

एक ऐसे मार के सामने खड़ा रहा जो चमकती झीलों से बादलों से गहरे माउंट फुजी तक गुमावदार था। ये बर्फ से लदा आदर्श

त्रिकोण था जो मुझे हबूब अमेरिका में माउंट होड़ जैसा था। जापानियों का मानना है कि माउंट फूजी पर चढ़ना एक रहस्यवादी अनुभव तो है ही, जश्न का परिभाषित कार्य भी है। मैं तुरंत इस पर चढ़ने की इच्छा से बोरा गया। मैं भी बादलों के बीच पहुंचना चाहता था, लेकिन मैंने इंतजार करने का

अत्रिका के ऑफिस में गया। उससे दो पूर्व सैनिक चला रहे थे। मोटी गर्दन वाले, हट्टे कट्टे, बहुत व्यस्त। उन्होंने मुझे इतनी खुकार निगाहों से देखा, मानों वे मुझे दखल अंदाजी करने और उनका समय बर्बाद करने के लिए कच्चा चवा जाएंगे। ले, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका रूखा व्यवहार गायब हो ग

कीज एक बार फिर जीत गए। विली मेज़ का तो जवाब है, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सर, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने मुझे उनकी कहानी बताई। मैं जितने भी अमेरिकियों से मिला था, उनमें से वे पहले अमेरिकी थे जो जापान से प्रेम करते थे। कब्जे के दौरान वे जापान

はのきーさんすくりー、ぼーじゃんおんまいらんせ、せ、さも hit、うえきー、んか、かん、khatmhone ke baad vive、んせ、ドル、じいすりー、え、かや、ぱ、た、りか、ね、かんれ、な、へて、はーきー、すく、こいに、き、しか、な、か、た、た、た。うね、いのばた、し、でな、ほがき、え、いせ、さ、た、さ、ろ、せ、さ、さ、た、ぷる、か、た、た、た、え、て、め、うね、あんな、せる、ら、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、��

जिसमें उन्होंने थोड़ी रुचि दिखाई, फिर उन्होंने मेरे लिए

कॉफी बनाई और मुझसे बैठकर पूछा क्या मैं किसी खास जापानी जूता कंपनी से जूते आयात करना चाहता हूँ मैंने उन्हें बताया कि मुझे टाइगर पसंद है और यह एक शानदार ब्रांड था जिसे दक्षिण जापान के सबसे बड़े शहर कोबे की ओनी तुसिका कंपनी बनाती थी वे बोले हाँ हाँ हाँ मैंने टाइगर जू

コイビーシディーニーニーキャタ、レキンウェイハビーニーキャティー、ウェイシディーサミティーニーニーニーニーニーニーニーも、ーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニ

दूसरी तरफ तुमे ये लग सकता है कि तुमने सौदा पक्का कर लिया, जबकि वास्तविक ये हो सकती है कि उन्होंने तुमे आस्वीकार कर दिया। आप प्रतिश की संस्कृति की वजह से इंसान को कभी पता नहीं होता कि वह कामयाब हुआ है या नहीं। मेरी त्योरी चढ़ गई। सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी मैं बेहतरीन सौद

私たちは、この場所の場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、この場所を見つけた時に、

प्रश्टित समाज और अतिस्वच्टा के लिए मशूर था। जापानी साहत्य दर्शन, पोशक, घरेलू, जीवन सभी आश्चरजनक रूप से पवित्र और मित्तिव्याई थे। नियूतम किसी चीज की उपेक्षा नहीं करें, किसी चीज को नहीं चाहें, किसी चीज को नह

जकड़े। अगर जापानी कवियों ने ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं, जिन्हें तराशा गया और और जब तक तराशा गया, जब तक कि वे समुराई की तलवार की धार या पहाड़ी नदी के पत्रों की तरह चमचमाने नहीं लगी। पेदांग। मैंने सोचा तो फिर कोबे जाने वाली यह ट्रेन इतनी गंदी क्यों है? ट्रेन के फर्श पर अखबार �

खचाखच भरा था। खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिली। मुझे एक खिड़की के पास एक पट्टे नुमा हत्ता मिल गया और मैं वहाँ सात घंटे तक लटका रहा। जब ट्रेन दूर दराज के गांव के पार खेतों के पार गई, जो पोलैड के औसत आहाते से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, यात्रा लंबी थी, लेकिन ना तो मेरे पैरों

एक सस्ती जापानी सराय में एक छोटा कमरा लिया। अनुउत्सकता में मेरा अपॉइंटमेंट अगली सुबह जल्दी का था, इसलिए मैं अतेंमी मैट पर तुरंत ही लेट गया। लेकिन मैं इतना रोमांचित था कि मैं सो नहीं पाया। मैं ज़्यादातर रात मैट पर करवटे बदलता रहा, और भोर होने पर जब मैं उठा

तो मैं थका हुआ था। मैंने आईने में अपने दुबले पतले धुंधले प्रतिबंब को घूर कर देखा। दाढ़ी बनाने के बाद मैंने ब्रॉक्स ब्रदर वाला हरा सूट निकाला और खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ वाक के कहे। तुम सक्षम हो। तुम में आत्मविश्वास है। तुम ये कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो। फिर मैंने ये कर �

私は一つのタシーを持っている人を持っいを持っている人を持いる人を持ってを持っている人を持ている人を持っている人を人を持っている人を持っている人を持っっている人を持っている人を持っている人をを持っている人を持ってい人を持っている人を持っている人を持っている人を持っている人を持っる人を持っている人をを持っていいる人をている人を持っている人を持っている人を持っている人をいる人をている人を持っている人を持っ

たらはるばる

जब कोई जूता मोल्ड होता तो धातु का सांचा फर्श पर चांदी की खनन की तरह गिरता था, जिससे क्लिंग-क्लंग की संगीत्य में आवाज़ जाती थी। हर कुछ सेकंड बात क्लिंग-क्लंग, क्लिंग-क्लंग, मोची का संगीत कार्यक्रम। एक्जीक्यूटिवों को भी उसमें आनंद आता, दिख रहा था। वे मेरी ओर देखकर मुस्कराए, एक

और अमेरिकी टाइकून के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन सभी ने प्रेरणा की मुद्रा में एक साथ सिर झुकाया। मैंने कहीं पढ़ा था कि टाइकून शब्दी जापानी लाइकून शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सेनापति। मैं नहीं जानता थे कि उनके प्रणाम का जवाब कैसे दूं, सिर झुकाऊँ या नहीं झुकाऊँ?

や、ジャパンときは、私はそれを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持っているときは、それを持るときは、それを持っているときは、そいるときは、それを持っているっているといるときは、それを持って

ピッセイ、シャジューカーナ、ウェイ、テーブル、ケアス、パス、キュッシュ、パー、バッグ、ケア、ア、キー、キー、ア、メリア、ディマー、メイ、ディマー、メイ、ディマー、メイ、ア、ディレシキ、キー、バー、リエス、キー、キー、ジュー、メイ、タビ、ドッタ、タ、ピストル、ケア、セ、ボト、パリ、レキン、ア、ムジェイ、ア、ア、ソ、ギア、タ、キー、ヤ、キー、ドッ、ネイ、ヤト、ハッチ、ジー、ジー、ワン、ウィア、サイ、サビ、タラ、ロマン、

की तुलना रेस से करने की आदिम आकांशाय थी लेकिन उपमा अक्सर

प्रयाप्त नहीं हो पाती, ये आपको एक सीमा तक ही ले जाती है। मैं क्या कहना चाहता था, मैं यहाँ क्यों था? ये याद नहीं आने की वजह से मैंने फटाफट कुछ सांसें लीं। हर चीज उस मौके पर मेरी योग्यता साबित करने पर निर्भर थी। हर चीज। अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने इसमें गड़बड़ कर दी, �

जिसकी मैं सचमुच परवाह नहीं करता था। मेरे माता-पिता, मेरे कॉलेज, मेरे गृहनगर को मुझसे निराशा होगी, खुद मुझे भी होगी। मैंने टेबल पर बैठे चेहरे देखे। जब भी मैंने इस दृश्य की कल्पना की थी, तो मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व को तो छोड़ ही दिया था। मैं ये नहीं भाप पाया कि द्�

अलग व्याख्या जोड़ रहा था। Good evening everyone, आज रात अच्छी खबर। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो वह ये नहीं था। जापानियों ने लचीलापन दिखाया था। उन्होंने पूर्ण पराजय पर सहनशीलता दिखाई थी। उन्होंने अपने देश का साहसिक पुनर्निर्माण किया था और इन सब चीजों के सहारे उन्होंने युद्ध को साफ सुधर

इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम में जो एक्जीक्यूटिव बैठे थे वे भी मेरी ही तरह युवा थे। शायद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे युद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ उनके पिता तथा चाचाओं ने मेरे पिता और चाचाओं को मारने की कोशिश की थी। हर तरफ अतीत था और जो गुजर चुका थ

パティニディオンプルコィムセ、シャミルホーレイユン。イスアンテリック、イクラパンメイユンアンシャンティケバレメイスシーサーワリドゥヴィダネメイセルメイキハルギーギュンジュパンカーディエキアジーウエサーズケイリエメイ、タヤーナヒタム、メリアンダルカ、ヤタワリエセ、ウィカーカナチャタタム、ドシリアンダルカ、アダルシュワディエセ、ダカカカラアラカナチャタム、メネプニムティメカサー、サノメネシュワーキ、ミミヤジャキネビ

みな、あっきすかんぱニせ ho. Oh ha, achaprashnam.Atleen mere khunme serpent d o

नौकरों के क्वार्टर भी बनाए थे और ये क्वार्टर मेरा बेडरूम बन गए थे जिससे मैंने बेसबॉल कार्डो रिकॉर्ड एल्बो

पोस्टरों पुस्तकों से भर दिया था, जहाँ सारी चीजें पवित्र थीं। मैंने एक दीवाल को दौड़ में जीतने वाले रिबनों से भी ढक दिया था। मेरे जीवन की एक मात चीज़ जिस पर मुझे बिना किसी संकोच के गर्व था, तो ब्लू रिबन। मैंने तपाक से बोल दिया, सज्जनों, मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ऑफ़ बो

लगी ब्लू रिबन ब्लू रिबन ब्लू रिबन एक्जीक्यूटिवों ने अपने हाथ बांध लिए और एक बार फिर खामोशी से मुझे घूमने लगे मैंने एक बार फिर बोलना शुरू किया तो सजनों अमेरिका का जूतों का बाजार बहुत बड़ा है और काफी हद तक उसका दोहन नहीं हुआ अगर अनुतुष्का इस बाजार में पैठ जम

टाइगर जूते अमेरिकी स्पोर्ट्स तक पहुंचा सकें और उनका भाव एडिडास से कम रख सकें, जिस ब्रांड को ज्यादातर अमेरिकी खिलाड़ी आज पहनते हैं, तो ये बहुत लाभदायक व्यासाय हो सकता है। मैं इस स्नेफोर्ड की अपनी प्रस्तुति को शब्द-दर शब्द दौरा रहा था, वे पंक्तियाँ और संख्याएँ जिन पर शो

और जिने याद करने में मैंने कई सप्ताह गुजारे। इसके बाद कपूरता का, का भ्रम भी पैदा हो गया। मैं देख सकता हूँ कि मेरी बातें सुनकर एक्जीक्यूटिव प्रभावित हुए थे, लेकिन जब मेरी बात पूरी हुई, तो चुपने वाली खामोशी छा गई। फिर एक आदमी ने खामोशी तोड़ी, फिर दूसरे ने और फिर और अब वे

उठकर खड़े हो गए और बाहर चले गए क्या किसी सर्फिरे विचार को आई स्विकार करने का ही है परमबारिक जबानी तरीका है एक साथ खड़े होना और बाहर चले जाना क्या मैंने गलत दंग से प्रमान किया था

क्या मुझे खारिज कर दिया गया था? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी बाहर चल देना चाहिए? कुछ मिनटों बाद वे लौटे। वे स्केच और पेंसिल लेकर आए थे, जिन्हें मेरे सामने फैलाने में मी मियाजाकी ने मदद की। मी नाइट उन्होंने कहा, हम काफी समय से अमेरिका बाजार के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच र

हम पहले से ही अमेरिका में रेसलिंग के जूते बेचते हैं उत्तर पूर्वी में लेकिन हम अमेरिका में दूसरी जगह पर दूसरी लाइनें उतारने के बारे में कई बार बात करते रहते हैं

उन्होंने मुझे टाइगर ब्रांड के तीन अलग-अलग मॉडल दिखाएं। एक प्रशिक्षण जूता था जिस जिसे वे लिम्बर अब कहते हैं, अच्छा है मैंने कहा। एक हाई जंप शू जिसे वे स्प्रिंग अब कहते हैं, प्यारा है मैंने कहा। और एक डिस्कस जूता जिसे उन्होंने थ्रो अब कहा। हँसना मत मैंने खुद को समझाया ह�

उसमें उपलब्ध अलग-अलग प्रकार के स्पोर्ट शू के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से अमेरिकी जूता बाजार कितना बड़ा है? ये कितना बड़ा बन सकता है? और मैंने उन्हें बताया कि अंतत् एक अरब डॉलर का बन सकता है। आज तक मुझे पता नहीं कि ये आंकड़े मेरे दिमाग

को मार्केट में उतारने में होगी अमेरिका में मैंने कहा हाँ बिल्कुल

मैंने लिम्बर आपको ऊपर उठाया। ये एक अच्छा जूता है। मैंने कहा, ये जूता मैं से बेच सकता हूँ। मैंने उनसे तुरंत मुझे कुछ सैंपल भेजने को कहा। मैंने उन्हें अपना पता दिया और वादा किया कि मैं उन्हें 50 डॉलर का मनी आर्डर भेज दूँगा। वे खड़े हुए, वे बहुत ज़्यादा झुके। म

साझेदार थे हम भाई थे वह मीटिंग जिसकी मुझे पंद्रह मिनट तक चलने की उम्मीद थी दो घंटे तक चली थी अनु तुकुका में मैं सीधे सबसे नजदीकी अमेरिकी एक्सप्रेस के ऑफिस में गया और अपने पिता को एक पत्र भेजा प्रिया डैडी अजंत कृपया अनु तुकुका कर्फ ऑफ केबी को पचास डॉलर तुरंत भेज दें हो हो ही ही �

कोशिश की मेरा एक हिस्सा दौड़कर सीधे ऑर्गेन पहुंच जाता था, सैंपलों का इंतजार करना चाहता था और अपने नए कारोबार में कूदना चाहता था। इसके अलावा मैं अकेलेपन से तागया था, अपनी जान पहचान की हर चीज और हर व्यक्ति से दूर, अलग उथल पुथल रहते रहते मैं तंग आ गया था। कभी-कभार न्यू

जाता था मैं परीव्यक मैसूस कर रहा था एक तरफ का आधुनिक क्रूसू मैं दोबारा हैं

घर लौटना चाहता था अभी, लेकिन दूसरी तरफ संसार को जानने की चिकित्सा भी दवानल की तरह मेरे दिल में थी। मैं सब कुछ देखना चाहता था, हर चीज की जांच पड़ताल करना चाहता था। जिज्ञासा जीत गई। मैं हांगकांग गया और अननियंत्रित अराजकता भरी सड़कों पर चला। मैं वहां के लंगड़े लूले भ

record l a y e r キータラーエキーラッドラガイウェティアレアミーアーディアレアミーアーディアアミーラッドフィルウェイヤトロネラテティアジャミンパーシルパッカネラティティアメネオネアプニージェブカサーラパーサーデディアレキンウスケバーディーウンキーラッドイアシルパタカナカタムネイウォアメシェェェェェケコネコネタガイアアアアアアアアンビクシェカパンシカドルチンコネハラ College メメネ Confucius カシュクサングラーパ

जो आदमी किसी पहाड़ को हिलाता है, वह छोटे पत्रों को हटाकर शुरू करता है, और अब मुझे प्रबलता से महसूस हुआ कि मुझे इस खास पड़ाव को हिलाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कभी दीवार वाली उस रहस्मय भूमि के ज़्यादा करीब नहीं पहुंच पाऊँगा, और इससे मैं बहुत दुखी हो गया। मैं फिलीपींस गया, जह

マニラ、グジラ、アサンケ、ビュード、ンタ、ハーリ、トラフィック、ジャム、セ、ホタ、ウス、ホテル、キ、オーガイア、ジャム、メカ、アルト、カビ、ファン、ハウス、メレテ、メ、サビ、マハン、セナ、パティオカ、ディワナ、タ、セカンダ、マハン、セ、レカ、ジョージ、パテン、タ、メ、ユーズ、セ、ナフラッカタ、セカン、ユーズ、ジョージ、セ、プレム、カタ、メ、タルワー、セ、ナフラッカタ、セカタ、セカン、サムライ、セ、プレム、カタ、ア、アルト、イティハス、セ、サビ、マハン、ユー、メ、メ、メ、モジェ、メカ、アルト、アルト、

सबसे ज़्यादा मोहक लगे थे। वे रेन बैन व कॉन कब पाइप उस आदमी में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। रणनीति बनाने में जबरदस्त और प्रेरित करने में उत्कृष्ट। यह आदमी बाद में अमेरिकी ओलंपिक सीमती का अध्यक्ष बना। मैं उनसे कैसे प्रेम नहीं करता। जाहिर है उनमें गहरे दोष भी थे, लेकिन �

何るか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないいか分からないか分からないか分からないか分からないからないか分からないか分からないか分からないいか分からないか分かないか分からないか分からないか分らないか分からないか分からないか分からないか分からなないか分からないか分からないか分からないか分かないか分からないからないか分からないか分からないか分からない

एशिया की सबसे पवित्र प्रतिमाओं में से एक के सामने खड़ा हुआ बौद्ध की ये विचार प्रतिमा 600 साल

パレ、ジャーデニ、ハリタシャン、ケイキ、トクレセ、バニティ、ジンケソメ、チェレケ、サムネ、カディホク、メネプチャ、メヤキョン、ミラオディシケハ、メネインテザーキア、キュッシュネイ、ジャーフェクハムシヒミラジャーファーファー、メ、ウェイトナムガきジャーサッケ、アメリキ、セネコセ、バリウィティ、アドルセ、タタラーレイティ、ハルコイジャンタタキ、ユドゥーネ、ワーハイ、アロイヤ、ボート、ウィバッツェーホガ、ヤ、Louis c a

पूरे एक दिन तक मुझे यह लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं बनने वाला हूँ। लेकिन किसी तरह मैंने जोर लगाया उस जालीदार झूले से खुद को बाहर निकाला और अगले दिन मैं डगमगाकर चला गया। मैं हजारों तीर्थयात्रियों और दर्जनों पवित्र बंदरों के साथ वाराण

गम्रेचिका नहीं यह अंतकोष्टी जो नदी के बीच में हो रही थी। दरअसल कोई अंतकोष्टियां हो रही थीं। मैंने देखा कि शोषकों लोग बीजधारा में जाते थे और अपने परिजनों को लकड़ी की लंबी अल्ती के ऊपर रखकर आग लगा देते थे। इससे बीज गज की दूरी

オンを食べているときのように食べいているときに、に、食べているときに、いていているきに、食べてているときているときに、食べてい食べているとるときに、食べているとに、食べているときに、食べていに、食べているときに、食べているときに、いているときに、食べているといるときいるときに、食べているときに、食べているときに、食べているときいるときに、食べてときい

रंग और चमक। फिर मैं कीनिया गया और जंगल में काफी अंदर तक जाने वाली लंबी बस यात्रा की। बड़े शुतुरमुख बस से आगे निकलने की कोशिश करते और पिट्वुल जितने बड़े सारस फिरकियों के ठीक बाहर उड़ान भरते। जब भी ड्राइवर मसाई योद्धाओं को बैठने के लिए बस रोकता था, तो हर बार एक दो लंग

बागाते थे। बस से उतरने से पहले लंगूर हमेशा अपने कंधों के पीछे निगार डालते थे, जिन्हें देखकर लगता था कि उनका गर्व आहत हो गया था। मैं सोचता था माफ करना दोस्त, अगर यह मेरे साथ होता, मैं काहिरा गया, गीजा पत्थर और ग्रेट रिफ़कंस में मुहाने पर रेगिस्तानी खाना बदोशों तथा उनके रेश

सूरज मेरे सिर पर तेजी से चमक रहा था वह सूरज

जो पिरामिड बनाने वाले हजारों लोगों के सिर पर चमका होगा और उसके बाद आने वाले करोड़ परेटकों के सिर पर चमका होगा। उनमें से किसी की भी याद बाकी नहीं। मैंने सोचा, बाइबल कहती है सब कुछ दिखावा है, जैन कहता है सब कुछ अभी है, रेगिस्तान कहता है सब कुछ रेत है। मैं यरूशलेम गया, उस चट्टा�

しかし、この時期に100円で100円を超えたら、にして、100円で1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で1で1000円で

何で言うの

サビコーオプニーカリグリパーガーウェイ、イシュワビーオプニーカーンケバーレメボルタイ、インサンコト、キッナザーダボルナチアイ、メスタブルガヤ、タキレスコフィカディワナ hua、バスフォロスケパス、ガマブダー、サッコ、ボールボーライアメイコガヤメ、チャマキティ、ミナーロカ、スケッチ、バナニキリー、ロカ、オッドカピ、パレスキ、ソンヘリ、ボールボーライアキ、サイッキー、ウスマン・ウンシュウタノカ、メヘルタジャ、ア、モハマッキタワ

रखी है। एक रात सोने मत जाओ। तेरवी सदी के परीषण कावेरुनी ने लिखा था, जो तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, वह तब तुम्हारे पास आ जाएगा। अंदर सूरज की गर्मी से तुम चमचमतकार देखोगे। मैं रोम गया, छोटे इतावली रेस्तरां में दिन बिताए। मैंने पास्ता खाया, सबसे सुंदर महिलाओं और सबसे सुंदर �

バーベーマートカー、バーベーマーバー、ティカンケ・ウィシャー・ハウォー・カムレー、ビーッキアシャンカセメハメシャ、ソバタッケヒダー、ワジセ、バー、ニカル、パッタタタ、アンメレ、ビータ、エア、シンカー、バー、レタタ、キメ、ライン、メソプセ、アゲ、アンガ、レキン、カヒー、コライン、レティティー、セーエエイ、エティアク、タンデ、ドア、メフサ、ホータ、ワー、サプ、キュッシャン、チャンプル、ビマイケ、アンジョロキ、シャッシ

なにしめ akela kadatha, or a wishwasme du pratha. Mene upne guide me padaki upne anupam kalakriti banate same. Michael Angelo dukhite. Unki Peter Golden me dard hotata. p b l o rakome girta h a t a

बाकी लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं मैं क्लोरोंस गया और वहाँ कुछ दिन दाते को खोजने और पढ़ने में बिताए वे क्रोधित और निव्व सहित मांद्रोशी थे मांद्रोश पहले आया था या बाद में यह उनके क्रोध या निर्वर्षण का कारण या परिणाम मैं डायविड के सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों के गुस्से को देखकर चम

और उनके विचित्र जुनून पर हैरान हुआ। इंसान का पैर उनका मुख्य जुनून था। उन्होंने उसे इंजीनियरिंग की अनुपम कलाकृति कहा था। कलाकृति। मैं बहस करने वाला कौन था? मिलान में आखरी रात में मैं लाइस क्लास में ओपोरिया देखने गया। मैंने अपने ब्रूक्स ब्रदर सूट को हवा दिखाई और उसे गर

रक, रतन जड़ित गाउनों वाली महिलाओं के बीच पहना। हम सभी ने ओपोरों को अचरज से सुना। जब कैलेफ ने गाया, निसोंडोरमा, सितारों ढल जाओ। भौंर होने पर मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा। तो मेरी आँखें डबडबा आईं और पर्दा गिरने पर मैं उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अति सु

मॉर्क पॉलो के कदमों का अनुसरण करने में गुजरे और न जाने कितने लंबे समय तक रॉबर्ट वाउनिंग के महल के सामने खड़ा रहा। अगर आपको साधगी भरी सुंदरता मिलती है और बाकी कुछ नहीं मिलता तो आपको ईश्वर की बनाई सबसे अच्छी चीज मिल जाती।

मेरा समय खत्म हो रहा था, घर मुझे पुकार रहा था, मैं फटाफट पेरिस गया, जमीन के काफी नीचे पैधियाँ गया और रूसो तथा वॉल्टेर के मकबरों पर हलके से हाथ फिराया, सत्य से प्रेम करो, लेकिन भूल को शर्मा करो, मैंने एक गंदे होटल में कमरा लिया, अपनी खिड़की के नीचे गली में बारिश की ठंडी फुहार

ジャイスと F stock のフィテジョルのフィルムのルムフィルムのフィルムのフルムのフィルフィルムのィルムィルムのフィルムのフィルムのフフィルムのフィルムのフィルムのフルムのフィルムのフィルムルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムルムのフィルムィルムのフィルムィルムのフィルムルムのフィルムのルムのフィルムのフィムのフィルムのフィルムのルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィル

कि वे कैसे चीज करें, उन्हें बस इतना बता दो कि क्या करना है और परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सभी मान सेनापतियों में वे जूते पर सबसे ज्यादा मुक्त थे। जूतों में सैनिक सिर्फ सैनिक होता है, लेकिन बूट पहनने के बाद वह युद्धा बन जाता है।